वत सहेनोपन सह वीर कर्वावै तेजस्वीनस्त मिषा वह ओ शा शाति शांति, है, शांति, है, शांति है।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 प्रथम कंडिका देखिये अथहिन जारतकार आर्थ भाग कारु कोई गोत्र था उस गोत्र में उत्पन्न ये आर्थ भाग यानी ऋत भाग के पुत्र इनके पिता का नाम ऋत भाग होगा वो आर्थ भाग ऐसे वो कोई ब्राह्मण थे उन्होंने याज्ञवल्के से पूछा याज्ञवल्के आई थी तो हुआ अच्छा उनको कहा कति ग्रहा कति अग्रहा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 अर्थभाग्य ने फिर पूछा ये थे अष्टौ ग्रहा अष्टौ अति ग्रहा इति ये जो आठ ग्रह अतिग्रह आप बता रहे हो ये कौन से हैं नाम बताइए इनका क्या है ये ग्रह और अति ग्रह का मतलब है पकड़ने वाले गृहनातीथि जो पकड़ लेता है हमारे को जो कहते हैं बांध लेता है हमारे को पकड़ना बांधना बद्ध कर लेना जकड़ लेना अपने वशीभूत कर लेना ऐसी चीजें वो ग्रह कहलाएंगे और अतिग्रह जो ग्रहों के भी ग्रह हैं ग्रहों से भी बढ़कर के हैं जो अधिक बांध लेते हैं वो अतिग्रह है तो इस विषय में इन्होंने प्रारंभ किया उत्तर पहला ग्रह बताया प्राणो ग्रह पहला ग्रह है प्राण प्राण से मतलब है नासिका नासिका एक ग्रह हमें पकड़ लेती आगे और इंद्रियों के भी नाम दिए गए हैं ज्ञान इंद्रिया हैं और करके तीन करके कर्मेन्द्रियां दो और एक मन करके आठ का ग्रहण यहां पर किया आठ को गिनाया तो उसमें पहले कहा कि प्राण एक ग्रह है ग्रहण इन्द्रिय एक ग्रह है सो अपने न अति ग्रहेण गृहित और ये अपान के द्वारा अपान का मतलब यहां पर गंध लिया जाता है सो अपने न अतिग्रहणा गंध अति ग्रह है घृणेन्द्रिय तो ग्रह है और गंध अतिग्रह है क्यों अतिग्रह है तो अपाने न ही गंधान जिग्रति गंध के द्वारा ही यहां अपाने न ही गंधान जिग्रति ये लिखा हुआ है लेकिन आगे हम जो शैली देखेंगे उसके अनुसार अगर यहाँ घटाने लगे तो यहां प्राणे न आना चाहिए प्राणे न ही गंधान जिग्रति नासिका के द्वारा गंध का ग्रहण करता है नासिका के द्वारा गंध का ही ग्रहण करता है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 वो जो शब्द हैं वो है वो अति नाम अति चौथा चौथी कंडिका जिब्वा वही ग्रह जिब्वा है बांधने वाली है सरसें अतिग्रह गृहिता वो जिह्वा किससे बंधी हुई है रस से बंधी हुई है जो कि अति है ग्रह का भी जो ग्रह इस जिव्वाह को भी बांधने वाला कौन है जिब्वा भी किस तरफ जाएगी रसों की तरफ जाएगी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 आगे देखिए छठा श्रोत्रम वही ग्रह श्रोत भी एक ग्रह है और स शब्दे ना अतिग्राह वो शब्द इस अतिग्रह से गृहित है शब्द सुनने की दृष्टि से वाक था वो शब्द बोलने की दृष्टि से था ये सुनने की दृष्टि से वो कर्मेंद्रिय थी ये ज्ञानेंद्रिय में है श्रोत ने ही शब्दांस होती क्योंकि श्रोत से ही शब्दों को सुनता है अगला सातवा मनोवई मन भी एक ग्रह है बांधने वाला है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 विषय के द्वारा बधी हुई है वो अधिक्रह है त्वचा ही स्पर्शान इति क्योंकि त्वचा से ही स्पर्शों को हम जानते हैं इति एते अष्ट ग्रह अष्टौ अतिग्रह ये आठ ग्रह और आठ अतिग्रह तो अब जो हमने प्राण को छोड़ करके बाकी प्राण और गंध को छोड़ के पहला वाला जो हमने देखा था यानी दूसरी कंडिका अपाने न ही गंधांचिक्र थी ये तो इधर जितनी भी सारी चीजें हैं जैसे वाक था और नाम था तो वाचा ही नामानी अभी बदती जिह्वा था और रस था तो जिव्वा ही रसान विजान ये जो सारी की सारी शैली है उस शैली से यहां क्या होना चाहिए प्राणोवय ग्रह और सो अपाने न अतिग्राहे न गृहता तो अपने ने ही गंधान जिग्रति की जगह प्राणे गंधान जिग्रति ऐसा प्रतीत होता है और अपान का मतलब गंध किया हुआ है ही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 और जो हमें विवेचना करनी होती है उसमें हेयता देखनी होती है वो इंद्रियों की हेयता ना देखते हुए विषयों की हेयता के ऊपर केंद्रित होना होता है मुख्य रूप से इंद्रियों पे भी केंद्रित हो सकते हैं हम कि इंद्रियों के ये दोष हैं, इंद्रियों के ये दोष हैं, ऐसा दोष देख करके प्रतिपक्ष भावना करके इंद्रियों से ये ये हानियां हैं ये करके हम उससे हटते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 तो ये सब कुछ मृत्यु का अन्न है मृत्यु क्या किसको खाती है हम सबको खा जाती है वस्तुओं को और सब कार्य जगत को और प्राणियों को ये सब का सब मृत्यु का अन्न है यदि दम सर्व मृत्यु हो अन्नम तब तो आगे कहते हैं कासित स्वदेवता यश मृत्यु और वो कौन सी देवता है कि जिसका अन्न मृत्यु है यानी जो मृत्यु को भी खा जाती है वो देवता कौन सी है तो सबको खाती है मृत्यु उसको जो खा जाते है, कि शेर सबको खाता है शेर को कौन खाता है और भी बड़े देवता है तो मृत्यु का तो अन्न सब है लेकिन मृत्यु किसका अन्न है और भी जगह आता है मृत्यु उपसेचनम मृत्यु जिसका उपसेचन है ऊपर से जो डालते हैं चटनी आदि रस मर, मजे से वो मृत्यु को भी खाते मृत्युन उपसेषनम तस्मय ज्येष्ठा ब्रह्मण न उस दृष्टि से तो ब्रह्म का अन्न ये मृत्यु मृत्यु तो ब्रह्म का ही अन्न बन सकता है वो एक अलग दृष्टि है लेकिन अब कभी हमने देखा है कि मृत्यु समाप्त हो जाती है मृत्यु तो बनी रहती है और चीजें तो समाप्त हो जाती हैं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 तो पहले उन्होंने ये खोल दिया कि मृत्यु है क्या चीज यहां पर नी हम मृत्यु किसे देख रहे हैं ये सब सुन रहे हैं तो हमारे मन में मृत्यु की एक छवि बनी हुई है तो कौन है मृत्यु मृत्यु कौन है तो यह हम ये कह रहे हैं मृत्यु सबको खा जाती है मृत्यु है कौन मृत्यु है कौन वो कौन नहीं कौन है वो यमाचार्य कौन है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 अधमान आए रोग भी माना जाता है जैसे पेट में अफारा जैसे बोलते हैं आधमान मतलब अफारा बोलते हैं पशु भी में भी अफारा आ जाता है वायु भर जाती है अंदर बाधा होती है बहुत तनाव आ जाता है तो आप पेट फूल जाता है उसका पेट फूल जाता, जाता है शरीर फूल जाता है पेट फूल जाता है ये चीजें और आधमा तो मृतह श्य और पेट फूला हुआ वो मरा हुआ व्यक्ति सोता रहता है पड़ा रहता है, है यहीं पर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 अगर इसको मुक्ति के संदर्भ ये निर्णय करेंगे तो बहुत अच्छा है बहुत लोग मुक्ति में चले जाएंगे भाई कैसे निश्चय करें मेरे देखो उपनिषद में लिखा है जो मुक्ति में जाता है उसका लक्षण ये है कि उसका शरीर फूल जाता है और पेट भी फूल जाता है लेकिन ये कोई लक्षण नहीं हुआ ये तो हम देख रहे हैं कि वो जीवन मुक्त तो है नहीं वो व्यक्ति योगी ही नहीं है उसका भी फूल जाता है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 यहीं पर ही रहते हैं प्राण आगे अर्थभाग ने फिर पूछा यजवल केति होच ये बताइए यत्राया पुरुषो मृतें किम एनम न जहाती जब ये मनुष्य मरता है ऐसी तो क्या चीज है, है।, है? है, है जो इसको छोड़ती नहीं है इसी पुरुष के साथ में जुड़ी हुई रहती है वो क्या चीज है हम तरह तरह की चीजें बोलते हैं जो इसको छोड़ती नहीं है उनका सूक्ष्म शरीर नहीं छोड़ता है इसको तो जो मुक्तात्मा है उनका तो सूक्ष्म शरीर छूट जाता है तो सूक्ष्म शरीर भी सबके साथ तो रहता नहीं है क्या चीज इसको नहीं छोड़ती है बोले कर्म नहीं छोड़ते हैं इसको तो जो बद्धात्मा है उनके साथ तो कर्म चलते रहते हैं जो मुक्तात्मा है उनके कर्म भी छूट जाते हैं बोले संस्कार नहीं छोड़ते इसको तो संस्कार भी बद्धात्माओं के तो चलते रहते हैं मुक्त आत्माओं के तो संस्कार भी छूट जाते हैं तो ऐसी क्या चीज है जो इसको छोड़ती नहीं है जो सब पर घट सके ऐसी कुछ इनकी पृष्ठभूमि इनके उत्तर की दृष्टि से मैं ऐसी संगति लगा करके बोल रहा हूं तो ऐसी क्या चीज है जो छोड़ती नहीं है तो यजवल्कि ने बड़े सरल सा उत्तर दे दिया वो विचारने की बात है बोले नाम जो नाम है वो इसको छोड़ता नहीं है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 यज्जवल के यति हो वाच अगला प्रश्न कर रहे है यज्वल के युष से, से मृत अग्निवाग अप्येति ये जो पुरुष मर जाता है तो उसमें कौन सी चीज कहा जाती है एक श्रृंखला है पीछे भी आता रहा है इन दो दो चीजों का संबंध मंत्रों में भी आता रहता है तो अस्य पुरुष से मृत से अग्निम वाणी जो वो कहा जाती है अग्नि में णी जैसे मरते हैं तो अलग अलग इंद्रियां हैं तो वो अलग अलग जगह जाती है मरते समय भाई ये चीज वहां चली गई है वहां चली गई है, इस, इस, इस तरह से और अंत्येष्टि के मंत्रों में भी इस तरह की बातें आती है वहां चली जाए वो वहां चली जाए इत्यादि वचन मिलते हैं तो कहा कि अग्निम बाघ अब वाणी जो है वो अग्नि में चली जाती है वहातम प्राण प्राण है वो वायु में चले जाते हैं चक्षुर आदित्यम चक्षु है वो आदित्य में चले जाते हैं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 इस शरीर के अंदर जो आकाश है वो कहां चला जाता है आत्मा मतलब यहां आकाश किया आकाश किया गया हृदय आकाश जो है वो कहां चला जाता है बोले इस आकाश में मिल जाता है ताकि हित लोमानी जो लोम है हमारे रोए हैं, वो कहां चले जाते हैं वो तो औषधियों में चले जाते हैं ये पिंड और ब्रह्मांड की समानता जैसे पहले बताई गई थी कि इस पृथ्वी पर जैसे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 और बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनको वनस्पति कहते हैं तो रोम होते हैं वो छोटे होते हैं वो औषधियों में चले गए यानि फसलों में की तरह से छोटे पौधों में चले गए और रोम ए, केश हो केश लंबे होते हैं तो बड़े पेड़ों में चले गए वनस्पति शब्द वहां पर कह दिया गया वनस्पति इनकेश अपसुलोहितमच रेत निधी ये और हमारा रक्त और रेतस ये कहा चला जाता है वो जल में चला जाता है अपसु निधि थे अपस में जल में निहित तो हो जाता है रख दिया जाता है ये जो सारा है विघटन करते हुए ये वहां पर चला जाते हैं तो अब ये प्रश्न कर रहे हैं क्वायम तदा पुरुषो भवति जब ये सब चीजें इधर उधर चली जाती हैं पुरुष कहाँ पर होता है पुरुष कहाँ पर चला जाता है तभी तो पुरुष का मतलब आत्मा है जीवात्मा है तो पीछे जो आकाश और आत्मा का संदर्भ आया था वहां अब आत्मा का मतलब हम ये पुरुष नहीं ले सकते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 सजन स्थान में नहीं करेंगे इसको, इसको हम निर्जन स्थान में जाके करेंगे यानी हम दोनों ही होंगे वहां पर वहां पर बात करते हैं। तो उत्क्रम उत्क्रम्य मंत्रयान चक्र चक्राते तो उठ करके उन्होंने मंत्रणा की आपस में बातचीत की या के नहीं बताना था उनको उसको आपस में चर्चा की वहां करते रहे तो तेह यु तउह यद ऊंचतु कर्म है एव तत्तु और फिर उन्होंने जो कहा यानी जिसको कहा कि जाता है तो जो उन्होंने कहा तो बोले उन्होंने कर्म को कहा जिसको कहा किसको कहा कर्म को कहा तऊ यद ऊंचा कर्म हाई व उन दोनों ने जिसको कहा यानी कर्म को कहा कर्म के बारे में बात की क्या और आगे कहा अथ यद प्रशसन सतु कर्म हई व तत् प्रशंसतु और जिसकी उन्होंने प्रशंसा की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 ततोह जारत कारवा आर्थ उपरामा तो इसके बाद में ये अर्थभाग जो जारत कारू जा, कुल का जो था गोत्र का था वो चुप हो गया इसको पता है सारा जो पूछना था उसने पूछ लिया स्वीकार कर लिया कि भाई ठीक है ये जानता है ये पात्र है तो इस प्रकार तीसरे अध्याय का दूसरा ब्राह्मण समाप्त हुआ दूसरे व्यक्ति के प्रश्न समाप्त हो गए अब उसके आगे फिर चर्चा चलती है जज्वल के से फिर तीसरे व्यक्ति ने पूछना शुरू किया वो इस तीसरे ब्राह्मण में बताया गया इसकी प्रथम कंडिका है अतः नुज्याप्रच यजवल के यति होवाच तो भुज्यु नाम के कोई ऋषि थे और लह्य उनका वंश था उस कुल के थे उसके गोत्रापत थे उस, उस पुल के है ये लाहिया यहीं उन्ह उन्होंने इनसे पूछा एक कथा उन्होंने बताई एक कथा करते करते और फिर उसको प्रश्न पूछते कहे मद्रेशु चरका पर व्रजरा ते पंचाला का विहान से हा तो कहा कि मद्रेशु चरका पर्यव्रजामा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 अप्रिछामा को असी तो उन्होंने उससे पूछा कि कौन हो तुम यानी गंधर्व वो गंधर्व व्यक्ति उसको कुशलता संगीत आदि में और उससे ही पूछा कि तुम कौन हो तो सो सोअप्रवीत सुधनवा अंगीरस मैं सुधनवा आंगिरस हूं तो अंगिरा गोत्र का वो सुधनवा नाम का व्यक्ति था उसने अपना परिचय बताया मैं इस गोत्र का और इस नामा हूं यह प्राचीन परंपरा है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 ऐसा प्रचलित था तो खूब घूमने वाले तो तम यदा लोका नाम अंतान अप्रिछाम अथ इनम हमने उनसे पूछा कि लोगों का अंत कहां पर है वो कुशल थे कहीं जाते थे इधर उधर जाते थे तो पूछते हैं जैसे कि कोई सामान्य व्यक्ति कहे भाई ये खूब देश विदेश में घूमते तो किसी के मन में ये प्रश्न आ सकता है ना कि भाई आप इतना घूमते हो ये धरती का अंत कहाँ है ये आपने देखा होगा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 पूछ सकता है उनको कि अंतरिक्ष में जाते हैं तो इसका छोर जो वहां तक पहुंच जाते होंगे कहा है छोर इसका ऐसा हम उनसे अपेक्षा रख सकते हैं ऐसे इससे पूछा कि लोका नाम अंतान हम पूछते हैं उनसे कि लोक का अंत क्या है अथ इनम और फिर साथ ही उनसे पूछते हैं कारीक्षिता अभवन इति परीक्षित लोग अभी कहां पर है कहा है वो तो परीक्षित लोग पहले हुए जिन्हों के अश्वमेध यज्ञ किया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 बहुत पढ़ाई करता था इतना लगा ही रहता था बोले आजकल कहाँ है वो मतलब किस पद पे है वो व्यापारी था बहुत मेहनत आजकल क्या स्थिति है क्या चल रहा है उसका ऐसा हमारे मन में जिजैसा होती है आखिर क्या हुआ उसका जो बहुत बड़ा तपस्वी हो साधक को वर्षो से लगा हुआ हो बोले उसका क्या हुआ कहाँ है वो कहां तक पहुंच गया इत्यादि जो मन में इच्छा रहती है तो उस समय चूंकि बड़े बड़े यज्ञ होते थे यज्ञ का प्रसंग भी था तो अश्वमेध यज्ञ उन्होंने किया तो कहा कि वो आजकल कहां है आप तो घूमते रहते हो उनकी क्या पहुंच हो गई है इसलिए पूछा तो कपारिक्षिता अभवन य अभवन कहां है वो कहा पहुंच गए क्योंकि करने वाले भी रहते हैं इनको भी है कि हम भी अश्वमेध यजी करेंगे वो लोग जहां पहुंचे तो वहां हम भी पहुंच जाएंगे इस तरह की एक आशा रहती है तो सत्वामी तो अब ये भुजियो उनसे पूछ रहा है याज्ञीवल्के से कि वो मैं तेरे तुम्हारे से पूछता हूं याजवल्के कपारीक्षिता भवानी थी वो कहां पर अतः यही प्रश्न तो गंधर्व से पूछा था और गंधर्व ने उत्तर भी दिया था लेकिन ये पहले पुज्यू को पता नहीं था विशेष उत्तर था तो यज्ञवल्के की परीक्षा के लिए कहा कि आप बताओ कहां पर रहते हैं वो परीक्षित लोग जो सुमेद करते हैं वो कहां जाते हैं ये इससे प्रश्न किया तो याचिवल के कहते हैं सहोवाच सह मतलब वो याचिबल कहने कहा तो उवाच वही सो अगछन वही तो उवाच वही सो यह सह का मतलब है गंधर्व तो गंधर्वों ने जो तुम्हारे को कहा वो मैं बता रहा हूं उसको पक्का था कि गंधर्वों ने भी उनको यही बताया होगा इन्हीं तो सीधे कहते कि मैं इसका उत्तर ये बोले तुम्हारे को गंधर्व ने जो कहा वो मैं बता रहा हूं तुम्हारे को वही बात बता रहा हूं तो वह आ चाह वही सो अगछन वही ते तद यत्र अश्वमेध याजिनो ते मतलब ये परीक्षित लोग बोले ये वहीं पर ही गए हुए हैं जहां याजी जाते तो कोई विशेष नहीं जहां और याजी जाते हैं वहीं पर ही वो गए हैं उनकी भी वही गति है वो कहाँ गए हैं वो तो आगे बताएंगे तो तो इसने बुज्जू ने पूछा कौन अश्वमेध याजिनो ग अच्छा चले यही बता दो तो अश्वमेधियाजी कहाँ गए कई बार हम परोक्ष रूप से अर्थ कह सकते हैं उसने खूब पढाई की वो कहा बन गया जो पढ़ाई करने वाले जहां पहुंचते हैं वहीं वो भी पहुंचा हुआ है कहा पहुंचा हुआ है वो पढ़ाई करने वाले कहा पहुंचते हैं साधना की है भाई वो वहीं पहुंच गया जहां साधक पहुंचते कहा पहुंचते हैं साधक लोग ये पूछा कि वाशुवेदिया जी कहा जाते हैं तो उत्तर देते हैं द्वा त्रिशतम वही देवरथावयानी अयम लोक ये कोई एक लोक है जिसके लिए कहा बत्तीस देवरथ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 इतना बड़ा कोई लोक है तम समंतम पृथ्वी दिशतावत और उसके समीप एक पृथ्वी है जो कि उससे दुगनी है यह जितना बड़ा है उससे दुगनी वो कोई एक पृथ्वी है तम समम पृथ्वी द्विस्तावत समुद्रह परिये थी और ये जो दुगनी पृथ्वी है इससे भी दुगना एक समुद्र है वहां पर बहुत बड़ा समुद्र है आकाश अर्थ भी किया है कईयों ने तो ततयावती क्षुरस से धारा तो ये जो समुद्र है ये आकाश के रूप में देख रहे हैं वो एक ऐसी बहुत बड़ी पृथ्वी है और उसके आगे कोई समुद्र है अब हम तो सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी चीज हो गई है ये ठीक है कोई तो बड़ी चीज है इस सूर्य 32 दिन में कितना चलेगा और उससे भी दुगनी पृथ्वी उसके ल, उससे दुगना लोक उससे दुग्न इतना बड़ा लोक और उससे दुग्नी पृथ्वी और उससे भी बड़ा वहां का समुद्र या आकाश तो अब देखो क्या कहते हैं तदयावती क्षुर धारा बोले जितनी छुरे की धारा है और छुरे की धारा कितनी सी है इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे छुरे की धारा कितनी पतली सी होती है छोटी सी होती है तो तद यावती क्षुरस्य धारा यावत मक्षिकाया पत्रम जितना मक्खी का पंख होता है कितना पतला सा होता है मक्खी का पंख ऐसी छुरे की धारा जैसा पता बहुत छोटी सी चीज को बता रहे हैं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 एक दृष्टि से देखो तो भाई कोई ऐसा लोक है जहां चले गए वो कोई विशेष सुख को प्राप्त कर रहे हैं कोई विशेष स्थिति को प्राप्त कर रखा है लेकिन वो बहुत थोड़ा सा छोटा सा इव प्रशसन स तस्मात वायु रेव व्यष्टि वा तो इस प्रकार से उन्होंने उस वायु की प्रशंसा की तो वायु वहां पर बह रही है कर रही है वहां अश्वमेधिया जी रहते हैं तो तस्मात वायु रेव वायु समि तो व्यष्टि और समष्टि व्यस्टि मतलब तो व्यक्ति हो गया तो यहां पर भी जो वायु है यानी प्राण है यहां प्राण है और वहां पर जो वायु है वो ये वायु है समी के अंदर तो अप पुनर्मृत्युम चयती य एवं वेद जो इस बात को जान लेता है वो मृत्यु को जीत लेता है तथोह भुजुर लाहि लाही भुजुर लहैया निरुपर मामा लाहया नि भुजय लाइयानि उपर रामा लाइयानि तुज्यु लाहया नि तो वो चुप हो गया इस बात को देख करके तो यहां जो जिस तरह से इन्होंने बताया अश्वमेध याजी हैं वो कहा जाते हैं यूं अश्वमेध को बहुत बड़ा यज्ञ माना गया है उसकी बहुत प्रशंसा भी की गई है लेकिन उसको कोई बहुत अच्छे ढंग से यहां पर नहीं गई ऐसा तात्पर्य प्रतीत होता है अपने आप में बहुत प्रशंसा है कि बड़े बड़े यज्ञ करते हैं बहुत बड़ा पुण्य होता है ठीक है जहां और जाते हैं वहां ये भी चले जाते हैं नाम बहुत बड़ा है बहुत बड़ा धन लगाया बहुत बड़ा राजा था तो कर सकाइए सामान्य व्यक्ति कर भी नहीं सकता है ऐसी बड़ी चीज जिसको इतना बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया जाता है उससे भी कहां पहुंचेगा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 ओ विगत साकार